ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय का विचार कल संपन्न हुआ अध्याय का विचार आज होना है चतुर्थ अध्याय का नाम है फलाध्याय जैसे साधन अध्याय उससे पूर्ववर्ती विरोध परिहार अध्याय और समन्वय अध्याय इन तीनों अध्यायों में चार चार पाद है वैसे चौथे अध्याय का भी चार पाद है चारों पादों का अलग अलग अर्थ है इसीलिए अलग अलग चार पाद बने हैं प्रतिपाद्य विषय अलग अलग है और पूरे अध्याय का नाम है फलाध्याय चारों पादों का मिलकर के तो फलाध्याय नामक जो चतुर्थ पाद है चतुर्थ अध्याय है उसके प्रथम पाद की व्याख्या रूप जो भाष्य है और उस भाष्य की व्याख्या है भाष्यरत्न प्रभा भाष्यरत्न प्रभाकार ये जो फलाध्याय का व्याख्यान रूप भाष्य उसका व्याख्यान भाष्यरत्न प्रभा नामक टीका ग्रंथ लिख रहे हैं तो प्रारंभ में मंगलाचरण कर रहे हैं समन्वय अध्याय में तो उपनिषदों का तात्पर्य विषय प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है इसका निर्णय हुआ उपनिषदों का तात्पर्य अद्वैत में है यह बताया गया उपनिषदों का त्पर्य अद्वैत ब्रह्म में मान्य पर जो विरोध प्रतीत होता है उसका परिहार द्वितीय अध्याय में हुआ और तृतीय अध्याय में उपनिषदों के तात्पर्य विषय भूत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ज्ञान में बहिरंग अंतरंग साधनों का विचार हुआ उपनिषदों का तात्पर्य विषय भूत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का अनुभव किसे होता है तो जो तृतीय अध्याय के द्वारा प्रतिपादित बहिरंग अंतरंग साधन है उन साधनों से संपन्न होता है अनेकों जन्मों तक इस अध्याय के द्वारा निर्णित साधनों का अनुष्ठान करते करते परिष्कृत हो जाता है उसे उपनिषदों के तात्पर्य विषय भूत प्रत्येक ब्रह्म का अनुभव होता है उसी प्रत्येक भिन्न ब्रह्मानुभव का नाम है निर्गुण ब्रह्म विद्या और उपनिषदों में सगुण ब्रह्म विद्या भी है उपासना तो सगुण ब्रह्म विद्या उपासना और निर्गुण ब्रह्म विद्या इन दोनों का फल क्या होगा उसका विचार करने के लिए फलाध्याय प्रारंभ हो रहा है तो फलाध्याय के व्याख्यान रूप टीका के मंगलाचरण का जो एक श्लोक है इसका पहले हम लोग उच्चारण करें अर्थानुसंधान करें फिर टीकाकार भाष्य का अवतरण लिखेंगे संबंध भाष्य देख करके इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों श्लोकों का विचार बाद में होगा। तो टीका के मंगलाचरण का उच्चारण कर ले पहले यज्ञा जीवतो मुक्ति उत्क्रांति गतिवर्जिता लभ्य ते तत्परम ब्रह्मा मास्र्भय तो राम तत्पर ब्रह्म करना तो निर्भय तत्परम ब्रह्म वस्तु मंगलाचरण निर्देशात्मकमंगलाचरण कि जो तो निरस्त समस्त अनर्थ है भय का अनर्थ यानी दुख और निर्भय का मतलब है जिसमें भय शब्दित दुख का लेश मात्र संबंध नहीं है वह नित्य निरस्थ अनर्थ जिसमें अनर्थ शब्दित दुख का उसके कारण सहित तो अभाव है असंश्लेष है वो है निर्भय पर और उस वो जो निर्भय पर वह मैं हूं यानी जीव की ब्रह्म रूपता यही तो उपनिषदों का तात्पर्य विषय है और इस तात्पर्य विषय की अनुभूति जब होगी तो अहम् ब्रह्मास्मि ऐसी अनुभूति होगी तो ये जो अहम् ब्रह्मास्मि इत्या का अनुभूति है ये तृतीय अध्याय के द्वारा इसी अनुभूति के साधनों का विचार हुआ तो विचारित तो तृतीय अध्याय के द्वारा विचारित तो साधनों से संपन्न हुए साधक को पर ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव होता है वह शरीर में रहने पर भी शरीर को जैसे अज्ञानी मैं समझते हैं ऐसा मैं अनुभव नहीं करता मैं के रूप में शरीर का उसे अनुभव नहीं होता अपितु शरीर में रहते हुए भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होता है वो बोध इस फलाध्याय में उस बोध बोध को और बोध के फल को बताया जा रहा है और पहले बताया गया था मुक्ति के स्वरूप का विचार करते समय मुक्ति ब्रह्म का स्वभाव ही है स्वरूप सुरु, ब्रह्म स्वरूपा ही है उस दृष्टि से इस अध्याय के प्रथम पाद में मुक्ति का भी वर्णन हो रहा है और वह मुक्ति स्वरूप ब्रह्म मेरे से अलग नहीं मैं ही हूँ नित्य मुक्त मैं हूँ ये दिखाने के लिए इस श्लोक के पूर्वार्ध में ये कहा गया कि यज्ञात जीव तो मुक्ति ही लभ्यते ऐसा नुह करिए और और वो मुक्ति का विशेषण है मुक्ति कैसी है तो उत्क्रांति गतिवर्जिता मुक्ति यज्ञात यज लभ्यते परम ब्रह्म जिस के ज्ञान से उत्क्रांति और गति रहित मुक्ति प्राप्त होती है उत्क्रांति गति, वर्जित मुक्ति है विधेय मुक्ति और उस विधेय मुक्ति की प्राप्ति जिसके ज्ञान से होती है वो है परब्रह्म। ब्रह्म यदोर्नित्य संबंध के अनुसार यत शब्द से ग्राह्य है जो उसे ही परम ब्रह्म में शब्द से लिया जाएगा तो यह ज्ञात इसमें बताया जा रहा है निर्विशेष ब्रह्म को शब्द से निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान से ही जीवन मुक्ति एक प्राप्त होती है और फिर उत्क्रांति गति, वर्जिता, मुक्ति यानी विधेयुक्ति भी प्राप्त होती है जिसके ज्ञान का दृष्ट फल जीवन मुक्ति और अदृष्ट फल उत्क्रांति, गति, गतिवर्जित मुक्ति है विधेयुक्ति वह निर्विशेष ब्रह्म मेरे से अलग नहीं मैं हूँ। इस अभिप्राय से यह लिखा कि यज्ञात जीवतो मुक्ति तो जीवित अवस्था में ज्ञान समकाल में ही जीवन मुक्ति और बाद में प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने पर मुक्ति जिसके ज्ञान से होती है वह परब्रह्म मैं हूं और वो पर कैसा है तो निर्भयम निर्भय पर ब्रह्म मैं हूं और रामनामा स्मी रामनामा ऐसा पुलिंग शब्द प्रथमा का एक वचन निकालते हैं यदि तो ये टीकाकार का विशेषण हो जाएगा कि राम नाम है जिसका वह रामनामा अहम तो कहते हैं भाष्य रत्न प्रभा टीका के लेखक स्वामी रामानंद जी हैं कुछ लोग कहते हैं लेकिन जहां टीका की समाप्ति होती वहां लिखा हुआ वह रहता है गोविंद गोविंदानंद गोविंदानंद जी की यह कृति है करके गोविंदानंद जी उनके गुरु हैं रामानंद जी के और रामानंद जी ने अपने गुरु के नाम से टीका ली की। तो ये एक मान्यता है और उस मान्यता के अनुसार यहां रामनामा ऐसा पदच्छेद करते हैं तो रामनामा यानी रामानंद नाम वाला जो मैं हू वह मैं निर्भय निर्विशेष स्वरूप हूं ऐसा कह रहे हैं और यदि ये मानना है कि गोविंदानंद जी की ही व्याख्या है तो उस समय राम नाम ये नपुंसकलिंग निकालना वो ब्रह्म का विशेषण बनेगा तो राम नामक परब्रह्म ब्रह्म ये अर्थ निकलेगा वो ब्रह्म का विशेषण होगा और राम शब्द की उत्पत्ति होगी रमन्ते योगिनो यस्मिन स तो योगी लोग समाधि अवस्था में जिसमें रमण करते हैं तो समाधि अवस्था में निरिध्यासन कर्ता का अवस्थान होता है तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम के अनुसार ब्रह्म में इसलिए राम शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्म योगिनो ोगीन यशविन के अनुसार और वह राम नाम वाला पर ब्रह्म मैं हूं न कि कार्यक्रम संघात ऐसा ये स्वस्वरूप अनुसंधानात्मक मंगलाचरण किया है अब अवतरण लिखते हैं भाष्य का टीकाकार निरुप्य, निरुप्यते इति साधन निरूप्य फल निरूप्योतुफल भाव संगति तृतीय तो ये कहते हैं साधनम तो तृतीय अध्याय के द्वारा ब्रह्म विद्या के साधनों का निरूपण करके अब फलम निरूप्यते निरूप्य ब्रह्म विद्या के फल का निरूपण किया जाता है इति अध्यायोर हेतुफलभाव संगतिम् तो तृतीय अध्याय के साथ चतुर्थ अध्याय का हेतु तो फल भाव संबंध बनेगा अर्थ द्वारा हेतु तो फल भाव संबंध यानी हेतु तो हेतु मत भाव संबंध है हेतुमत कहा जाता है फल को इसलिए हेतु फल भाव का अर्थ निकला हेतु हेतुमत भाव संबंध तो भाष्कार भगवान चतुर्थ अध्याय का तृतीय अध्याय के साथ हेतु हेतुमत भाव संबंध बताते हैं ये अर्थ निकलेगा तृतीय अध्याय भतीय अध्याये, अध्याये परापरासु विद्यासु साधन आश्रयो विचार प्रायण अत्यगात <coughs> अत्यगात कौन सी विभक्ति है हु? ये क्रियापद है वहां भी विभक्ति तिंग की भी तो विभक्ति संज्ञा होती है ना तो प्रथम पुरुष का एक वचन है टिंग टिप है टीप विभक्ति है ये माना जाएगा तो अत्यगात का अर्थ है अत, न, निकल गया इणोगा लुंगी सूत्र से लुंग लकार का रूप है ना ये इणगतो धातु से लुंग लकार होने पर इणोगा लुंगी एक सूत्र आता है उससे गा आदेश होता है अति उपसर्ग है अटागम हुआ अगात तो अत्यगात का अर्थ होता है अतिक्रांत तो हो गया निकल गया संपन्न हुआ क्या संपन्न हुआ है विचार विचारों विचा, विचार अत्याघात ऐसा किस विषयक विचार तो कहते परापर विद्यासु पर विद्या और अपर विद्या विषयक जो परापर विद्या के जो साधन है उस साधन विषयक विचार तृतीय अध्याय में चला गया पूरा हुआ तो चतुर्थ अध्याय में साधन विषयक विचार नहीं अधिकतर फल विषयक विचार है इसलिए कहते हैं अथ यह चतुर्थे फलाश्रय आगमिष्यति तो इस चतुर्थ अध्याय में फल विषयक विचार आएगा ब्रह्म विद्या के फल विषयक विचार चतुर्थ अध्याय में होगा ब्रह्म विद्या के साधन विषयक विचार तृतीय अध्याय में चला गया और प्रसंगागतंच इत्यादि का अवतरण है टीका में मुख्य रूप से चौथे अध्याय में फल विषेक विचार होना है ये बता दिया लेकिन केवल ब्रह्म विद्या के फल विषय की विचार होगा और कोई विचार नहीं होगा ऐसी बात नहीं है ब्रह्म विद्या के ब्रह्म विद्या में भी सगुण ब्रह्म विद्या के फलभूत ब्रह्मलोक की प्राप्ति जिस मार्ग से होती है उस मार्ग का विचार भी आएगा और जिसको उत्तरायण मार्ग से जाना है ब्रह्मलोक उसके उत्क्रांति का विचार भी आएगा उसका उत्क्रमण होगा उसका गमन हो जाएगा सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा मूर्धा का भेदन करके अर्चिराधि मार्ग से यह वर्णन भी चतुर्थ अध्याय में प्रासंगिक रूप से आएगा इसे प्रसंगागतम इत्यादि से कहा जा रहा है इसका उत्तर है टीका में कि फल, विचार्यते ब्रह्म के फल के प्रसंग उत्क्रांति अर्चिरादिग विचार्यसंग के अवसर पर जो सगुण ब्रह्म विद्या है उसके फल प्रसंग के अवसर पर सगुण ब्रह्म विद्वान की उत्क्रांति का वर्णन भी होगा और अर्चिराधि मार्ग का भी वर्णन उसके लिए होगा ये प्रासंगिक विचार है फलाध्याय में वह भी आएगा यह बताया गया इसे कह रहे हैं भास्कर भगवान की प्रसंगागतंच अन्यपि किंचित तो सगुण ब्रह्म विद्या के प्रसंग सगुण ब्रह्म विद्या के फल प्राप्ति में उपयोगी सगुन ब्रह्मोपासक की उत्क्रांति और अर्चिरादि मार्ग का भी विचार प्रासंगिक यहाँ पर होगा यहां पर कहा गया अब फलाध्याय में मुख्य रूप से विचार होना है ब्रह्म विद्या के फल का न कि ब्रह्म विद्या के साधनों का लेकिन फलाध्याय का जो प्रथम पाद है पहला पाद इसमें कुल है चौदह अधिकरण इनमें से आठ अधिकरणों में साधन विषय विचार ही किया जा रहा है इसे कह रहे हैं भाषकर भगवान प्रथमम तावत इत्यादि से तो प्रथमम तावत कति अधिकरणी साधन आश्रय विचार विचारशेषम अनुसराम तो मुख्य रूप से तो करना है ब्रह्म विद्या के फल का विचार प्रसंगवशात फल के उपयोगी उत्क्रांति और अर्चिरादि मार्ग का भी विचार करना है लेकिन शुरू में कहते हैं कुछ साधन संबंधी विचार जो तृतीय अध्याय में नहीं हो पाया वह कुछ अधिकरणों के द्वारा किया जा रहा है ये लिखा कि प्रथमम ताबत कति भी चित अधिकरण कति भीश्चित कुछ अधिकरणों से कुछ यानी कितने आठ अधिकरण प्रथम अधिकरण से आठवें अधिकरण तक ते साधन आश्रय विचार से समुसराम साधन विषयक ही अवशिष्ट विचार का अनुसरण हम कर रहे हैं यानी अवशिष्ट विचार कर रहे हैं तो फिर इन आठ अधिकरणों को फलाध्याय में न रख करके साधन अध्याय में ही रख लेते जैसे चौथे पाद के सत्रह अधिकरण हुए तीसरे अध्याय के चौथे पाद में ये आठ अधिकरण और रख लेते हैं। तो पच्चीस अधिकरण वाला वो पाद हो जाता और यहाँ पर तो पहले पाद में भले ही पांच ही अधिकरण रखते हैं नवम अध्याय नवम अधिकरण से जो चौदहवे अधिकरण तक के ये चौथे अध्याय में इन आठ अधिकरणों को रखने का क्या अभिप्राय है व्यास जी का एक प्रश्न हो सकता है न इसका उत्तर दे रहे हैं टीकाकार प्रसंगेति इत्यादि प्रतीक के बाद में तो कहते हैं पूर्वम पूर्व साक्षातव श्रुतुक्त संयासादि साधन चिंतीत संप्रति फलार्थापत्तिगम्य आवृत्ति आघाश्लेष अधिकरण प्राक चिंतते तो ये कह रहे हैं कि पूर्वम पूर्वम यानी तृतीय अध्याय तृतीय अध्याय में भी साधन का विचार है पूरे अध्याय में ही तो वह साक्षात श्रुति के द्वारा क्त जो संन्यासादि साधन है उनका विचार पूर्व में हुआ तृतीय अध्याय में हुआ अब चौथे अध्याय के आठ अधिकरणों के द्वारा जो विचार हो रहा है। वह श्रुति के द्वारा प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा उक्त साधन विषयक विचार नहीं है किंतु फल अन्यथा अनुपपत्ति रूप जो फलार्थापत्ति कहलाती है फलार्थापत्ति प्रमाण और उस फलार्थापत्ति प्रमाण गम्य साधन विषयक विचार चौथे अध्याय के प्रथम पाद के शुरू वाले आठ अधिकरणों के द्वारा हो रहा ये यहां पर कह रहे थोड़ा दोनों में थोड़ा अंतर हुआ ना दोनों दोनों साधन विषयक विचार में पहले तो सीधे श्रुति प्रमाणक जो साधन तद विषयक विचार तृतीय अध्याय में हुआ और यहां श्रुति साक्षात श्रुति प्रतिपादित साधन विषयक चर्चा नहीं किंतु अर्थापत्ति प्रमाणगम्य साधन विषयक विचार होने से यहाँ पर और भी फल अर्थापत्ति यानी फल अन्यथान रूप अर्थापत्ति गम्य साधन विषयक विचार होने के कारण उसे फलाध्याय में रखा जा रहा है, ये हुआ कि पूर्व साक्षात एवं श्रुतियुक्त संयासादि साधनम चिंतम यानी विचारितम संति इस चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के आठ अधिकरणों से संप्रति शब्दसीन से आठ अधिकरणों को लेना फलार्थापत्ति गम्य आवृत्त्यादिकम आघाश्लेष अधिकरणा तो प्राक चिंतें यह आद्य जैसा छपा है लेकिन होना चाहिए आघा घ है वो घ का वाचक अघ कहते हैं पाप को नवम अध्याय, नवम अधिकरण है उत्तर पूर्वाघ हो, अश्लेष विनाशो इत्यादि आता है उसमें ब्रह्मा, ब्रह्मानुभूति होने पर ब्रह्मानुभूति से पूर्ववर्ती पाप जो हैं, उनका भी नाश बताया गया संचितगत और क्रियमान जो पाप हैं, वे अहम ये बोध होने से क्षीयंतेचा से कर्मणि के अनुसार समाप्त होते हैं उनका भी नाश होता है और ज्ञानोत्तरकालीन जो कर्म है क्रियमान कर्म जिनको कहा जाता है उनका अश्लेष होता है करके कहा गया नवम अधिकरण में ब्रह्म विद्या का फल जीवन मुक्ति का वर्णन करते समय इसलिए उस अधिकरण का नाम है अघाश्लेष अधिकरण श्लेष कहते संबंध को अश्लेष का अर्थ हो जाएगा असंबंध संबंधाभाव किसका संबंधाभाव तो अघ का पाप का पाप का संबंध नहीं होता किसके साथ ब्रह्मज्ञानी के साथ ब्रह्मज्ञानोत्तर ब्रह्मज्ञानोत्तरकालीन जो ब्रह्मज्ञानी के कार्यक्रम संघात के द्वारा अज्ञात पापादि होंगे तो उनका अश्लेष होता है यह बताया जाता है इसलिए आधाश्लेष अधिकरण यानी नवम अधिकरण और उससे प्राक का मतलब पहले वाले अधिकरण वो हुआ आठवा अधिकरण तक प्रथम अधिकरण से लेकर के आठवें अधिकरण तक यह अधिकरण्टक और इन अधिकरण अधिकरणाष्टक के द्वारा चिंत चिंतन किया जाता है किसका आवृत्त्यादि का प्रथम अधिकरण में श्रवणादि के आवृत्ति विषयक विचार है श्रवणादि की आवृत्ति बताने वाला कहीं साक्षात श्रुति वचन नहीं है श्रवण का विधान करने वाला तो श्रुति वचन है लेकिन वो श्रवण करते ही रहना है इसका निर्धारण करने वाला कई बार करना है ऐसा बताने वाला कोई श्रुति वचन नहीं है लेकिन श्रवण करना होता है जो श्रवण का फल बताया गया है प्रमाण विषयक संशय प्रमाण विशेष विपर्य की निवृत्ति वो होने तक श्रवण है जैसे भोजन कब तक करना है तो दो तीन ग्रास खाने से भी भोजन माना जाता है भोजन क्रिया हुई लेकिन भोजन क्रिया का फल है सुधा की निवृत्ति तृप्ति की प्राप्ति तो दृष्ट फल जिन साधनों का होता है उन साधनों को तब तक किया जाता है जब तक उनका फल प्राप्त नहीं होता तब तक आवृत्ति होती है भोजन करने वाला तब तक भोजन करता रहेगा जब तक भोजन का दृष्ट फल सुधा की निवृत्ति नहीं होती भूख नहीं चली जाती तब तक खाता ही रहेगा और भूख के चले जाते ही भोजन समाप्त माना जाता है तो तब तक भोजन की आवृत्ति हुई ना क्योंकि दृष्टफलक है ऐसे श्रवण भी दृष्ट फलक है उसका अहम ब्रह्माष्टमी बोध अहिक फल है इसी जन्म में हो सकता है प्रतिबंधादि न होने पर और जीवन मुक्ति मिल सकती है इसलिए श्रवण की आवृत्ति ब्रह्म साक्षात्कार के उत्पन्न होने तक करनी है ऐसा बताने वाला कोई साक्षात वेद वचन न होने पर भी यह श्रवणादि आदि एक हाथ दो दिन महीना दो महीना करके फिर छोड़ दिया तो ब्रह्म साक्षात्कार तो नहीं होगा ना इसलिए साक्षात्कार पर्यवसायी साधन होंगे ये और वे साक्षात्कार होने तक करने हैं इसे बताने वाला श्रुति वचन न होने पर भी फलार्थापत्ति प्रमाण है इसके आधार पर यह प्रथम अधिकरण में तो आवृत्ति का विचार हो रहा है और आवृत्तियादि कम इसमें आदि शब्द से निर्दितीय तृतीय आदि अधिकरणों में आएगा कि वो ध्यान आदि करना है तो कैसे करना है क्या करना है कहां करना है देश काल आदि का भी विचार आएगा ये सब आ रहा है वो आदि शब्द से ग्रही है तो ये कहते हैं कि संप्रति कहां गया हम्म्रति फलार्थापत्ति गम्यम आवृत्त्यादीक आघाश्लेष अधिकरणात् प्राक चिंतते यह आठवें अधिकरण तक ये विचार होगा आवृत्तियादि साधनों का यह आवृत्तियादि साधन है फलार्थापत्ति गम्य साधन और तदार आगे हैं तद आरभ्य जीवन मुक्ति ही तो तद आरभ्य इसमें तत शब्द अघाश्लेष अधिकरण का परामर्शक है तद आरभ्य का अर्थ निकलेगा आघाश्लेष अधिकरण से प्रारंभ करके पाद की समाप्ति तक प्रथम पाद के समाप्ति तक विचार होगा जीवन मुक्ति का इसे कहते हैं कि तद आरभ्य जीवन मुक्ति ही तो नवम अधिकरण से चौदहवें अधिकरण तक इन अधिकरण पंचक्ष छ अधिकरण हो जाएंगे पाँच ही नहीं छो दस रोचक चार चौदह अधिकरण इन छे अधिकरणों के द्वारा विचार होगा जीवन मुक्ति का ब्रह्म विद्या का फलभूत दृष्टफलभूत जो जीवन मुक्ति उसका विचार होगा यह प्रथम पादार्थ हुआ चौथे अध्याय के प्रथम पाद के चौदह अधिकरणों में से आठ अधिकरणों से आवृत्त्यादि साधन विषय विचार हो रहा है और छ अधिकरणों से जीवन मुक्ति का विचार हो रहा है ब्रह्म विद्या के फल दृष्ट फलभूत द्वितीय पाद में क्या होगा तो द्वितीय पाद के विषय को बताते हैं तत्व द्वितीय पादे उत्क्रांति तो द्वितीय पाद है, तो है। सगुण ब्रह्म विद्या के फल की प्राप्ति होती है इस शरीर से निकल करके तो इसलिए फिर उत्क्रांति आवश्यक है जैसे ही उपासक की उपासना का परिपाक हो गया जिस उपासक शरीर में उस शरीर का प्रारब्ध भोग करके समाप्त होता है तो फिर उसके स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का उत्क्रमण होता है और इस उत्क्रांति का इसे उत्क्रमण उत्क्रमण का ही दूसरा नाम है उत्क्रांति तो इस उत्क्रांति का विचार सगुन ब्रह्म उपासक के हो रहा है सगुन ब्रह्म विद्या के फल की प्राप्ति के प्रसंग से द्वितीय पाद में चौथे अध्याय के इसलिए लिखा कि ततो द्वितीय पादे उत्क्रांति विचार्य का या चिंत्यते का अनुवर्तन लिया उत्क्रांति चिंतते ऐसा चौथे अध्याय के तीसरे पाद का विषय बता रहे हैं तृतीय अर्चिरादि मार्ग से गंतव्य निर्णय क्रियते तो चौथा जो चौथे अध्याय का तीसरा जो पाद है उसमें अर्चिरादि मार्ग का निर्णय और गंतव्य के स्वरूप का निर्णय किया जाता है अर्चिरादि मार्ग में कौन कौन वो देवता आते हैं क्या है वो अर्चिरादि देवता है कि वो देश विशेष है ये सब विचार होगा और वहाँ निर्णय किया जाएगा आतिवाहिक अधिकरण में कि अर्चिरादि देवता है उपासक शरीर छूटने पर उपासक को उपासना के फल की प्राप्ति ब्रह्मलोक में पहुँचना है तो ब्रह्मलोक ले जाने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा नियुक्त जो देवता हैं जिन्हें पुराणों की भाषा में देवदूत कहा जाता है भक्तों को ले जाने के लिए देवदूत आते हैं पापी को ले जाने के लिए यमदूत आ जाते हैं ठीक हैं? तो ये अर्चिरादि देवदूत हैं इनको दर्शन की भाषा में आतिवाहिक देवता कहा जाता है एक आतिवाहिक अधिकरण आएगा उसमें बताया जाएगा कि अर्चिरादि आतिवाहिक देवता है का मतलब देवदूत हैं उपासकों को उनके उपास्य के पास पहुंचाने वाले वो है तो उनका विचार निर्णय किया जाएगा वे कितने हैं और उनका क्रम क्या है जैसे शरीर से उपासक निकलता है तो कौन सी देवता उनको लेगी और वो कहाँ तक ले जाएगी आगे कौन से देवता को सोपेगी वो देवता फिर कहाँ तक ले जाएगी कहाँ और फिर कौन सी देवता को सोपेगी ये सब विचार आएगा ये पाद में ये निर्णय होगा अर्चिरादि मार्ग का विचार और गंतव्य गंतव्य ने प्राप्तव्य ब्रह्म वो कार्य ब्रह्म है उसके स्वरूप का भी विचार किया जाएगा जो व्यापक ब्रह्म है वो तो आकाश के तरह उपासक क्या नाम ब्रह्मज्ञानी का शरीर जहां छूट रहा है वहां पर भी विद्यमान होने से उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है निरुपाधिक ब्रह्म भाव को प्राप्त करने के लिए ये तो सगुण ब्रह्म है हिरण्यगर्भ लोक में रहने वाले हिरण्यगर्भ लोक के अधिष्ठाता कार्य ब्रह्म उनकी प्राप्ति होनी है उनके स्वरूप का वर्णन आएगा इसलिए कहा कि गंतव्य निर्णय गंतव्य के स्वरूप का निर्णय आएगा और उस गंतव्य में फिर जो उपासना की फलभूत मुक्ति है लोकांत पाती होने से चार प्रकार की है ना चारों प्रकार की मुक्ति का वर्णन आएगा सालों के सामी पे सायुज आदि तो गंतव्य च निर्णय तृतीये यानी तृतीये पादे क्रियते थे ऐसे लगाना तृतीय पाद में किया जाएगा ये निर्णय और चौथे पाद में क्या होगा चौथे अध्याय के तो इसके विषय में कहते हैं कि चतुर्थे ज्ञानोपासनयो हो फल निर्णय इति पादार्थ विवेक तो चौथे अध्याय के चौथे पाद में निर्गुण ब्रह्म विद्या और सगुण ब्रह्म विद्या के फल का निर्णय होगा यानी निर्गुण ब्रह्म उपासक को न तो उसकी उत्क्रांति होगी न उसके लिए मार्ग की आवश्यकता है न आ, कहीं जाना आना है प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही से तावद चिम यावन मोक्ष अथ संपत् के अनुसार भोग उसका प्रारब्ध भोग करके क्षीण होते ही विधेयक कैवल्य प्राप्त होता उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता निर्गुण ब्रह्मज्ञानी के न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्म सन ब्रह्म पेती इत्यादि श्रुतिया श्रुतियों को विषय बना करके ये विचार होगा निर्गुण ब्रह्म विद्या के फल के रूप में और सगुण ब्रह्म विद्या के फल के रूप में भी विचार होगा कि उपासक जो ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं उनको उपास्य का जैसा स्वरूप है सायुज्य प्राप्त उपासक आदि को वैसा ही स्वरूप प्राप्त होता है ना तो वैसा ही स्वरूप प्राप्त हो जाएगा तो उनमें भी ऐश्वर्य आ जाता है वो ऐश्वर्य कहाँ तक होगा कितना होगा ऐश्वर्य की सीमा उपासक एक तो ईश्वर की प्रथम संतान के रूप में हिरण्यगर्भ के कार्यक्रम संघात को प्राप्त किया हुआ मुख्य हिरण्यगर्भ है और बाकी जिनकी जिनकी अहंग्रह उपासना का परिपाक होता है हिरण्यगर्भ के और इसी कल्प में वे वे सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं तो उसी कार्यक्रम संगात में अहम अभिमान करके रहते हैं तो इन दोनों के ऐश्वर्य में न्यूनाधिक्य हैं या पूर्ण एक जैसा ही ऐश्वर्य है मुख्य हिरण्यगर्भ का और इसी कल्प में हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त कर चुके हैं जो उपासक उनके ऐश्वर्य में बिल्कुल समानता है या कुछ न्यूनाधिक्य है ये सब विचार भी आएगा तो ये बताया जाएगा भोग में तो कोई ऐश्वर्य में अंतर नहीं हिरण्यगर्भ को जो भोग उपलब्ध हैं वही भोग होता है जो उपासक हैं उनको भी भोग में समानता है लेकिन हिरण्यगर्भ जैसे पंचीकरण पूर्वक स्थूल सृष्टि के निर्माता हैं, ऐसे ये जो उपासक हैं इसी कल्प में हिरण्यगर्भ का साहित्य प्राप्त किए हुए हैं वो चाहेंगे कुछ बनाना तो बनाने का सामर्थ्य उनमें नहीं होगा जगत बनाने का ये विचार आएगा जगत व्यापार वर्जम इत्यादि अधिकरण आएगा उस अधिकरण में इसलिए ये कहते हैं कि चतुर्थे ज्ञानोपासन हो फलिर्णय ज्ञान और उपासना के फल का निर्णय चौथे अध्याय के चौथे पाद में होगा इति यानी इस प्रकार पादार्थ विवेक चौथे अध्याय के चार पादों के अर्थ यानि विषय का ये विचार है पादार्थ विवेक है अब आत्मा वा अरे द्रष्टव्य स्रोतव्यो इत्यादि से ये जो प्रथम अधिकरण है प्रथम पाद का चौथे अध्याय के इसका विषय बता रहे भाष्कर भगवान और संशय पूर्व पक्ष और सूत्र से व्यास जी बताएंगे सिद्धांत को आत्मा व अरे इत्यादि की अवतरण का भी हैं ये सब हम लोग कल देखेंगे